भारतीय दर्शन भारतीय दर्शन का स्वरूप इतना होने पर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें चार्वाक के साथ न्याय वैशेषिक का बहुत विशेष अंतर नहीं मालूम होता जैसे द्रव्यों में पृथक पृथक स्वतंत्र रूप से चैतन्य न होने पर भी उन्हें जड़ द्रव्यों के सहयोग से चैतन्य की उत्पत्ति चारवाक मानते हैं उसी प्रकार न्याय वैशेषिक मत में आत्मा एक भिन्न द्रव्य है और मनस भी एक भिन्न द्रव्य है इन दोनों में पृथक पृथक स्वतंत्र रूप से चैतन्य नहीं है वास्तव में ये दोनों द्रव्य जड़ हैं फिर भी इन्हीं दोनों जड़ द्रव्यों के सहयोग से चैतन्य उत्पन्न होता है हाँ उस चैतन्य का आश्रय आत्मा है मादकता शक्ति या पान के राग में के समान यह चैतन्य भी अधिक देर नहीं रहता जिस प्रकार स्थुर शरीर का नाश होने के बाद जिसे चारवाक मोक्ष कहते हैं चैतन्य नहीं रहता उसी प्रकार न्याय वैशेषिक के मत में मोक्ष की अवस्था में आत्मा में चैतन्य नहीं रहता इसीलिए श्रीहर्ष ने नैसध चरित में न्यायिकों का उपहास किया है गौतमो यह शिलात्वाय शास्त्रमूचे सचेतसाम इसी मत के समर्थन में किसी एक भक्त की प्राचीन उक्ति भी है वरम वृन्दावनेरण्ये शिगा भजाम्य हम न पुनर्वैशेषिकी मुक्ति प्रार्थयामी कदाचन परम तत्व के जिज्ञास को उपर्युक्त सिद्धांतों से संतोष नहीं होता इन तत्वों के यथार्थ स्वरूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने पर उनके मन में शंका होती है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता यदि आत्मा और मनस में स्वभावतः चैतन्य नहीं है तो इन दोनों के संयोग से भी चैतन्य नहीं उत्पन्न हो सकता फिर आत्मा और मनस का संयोग होते ही आत्मा में चैतन्य कहाँ से आता है इसे खोजना अत्यावश्यक है इसका पता लगाने के लिए जिज्ञासु को सूक्ष्म दृष्टि की सहायता लेनी पड़ती है बहिरिंद्री के द्वारा इसका ज्ञान किसी को नहीं हो सकता सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा जिज्ञासु बौद्धिक, साइकिक जगत में प्रवेश करता है वहां उसे स्पष्ट देख पड़ता है कि जिसे अभी तक अर्थात न्याय वैशेषिक भूमि वह आत्मा समझता था वास्तव में वह प्रकृति के सत्वगुण का एक विकार है जिसे बुद्धि या महत कहते हैं यह बहुत शुद्ध है इसलिए चैतन्य का प्रतिबिंब जो परम तत्व से आता है इस पर स्पष्ट पड़ता है और इसके प्रभाव से यह बुद्धि चेतन की तरह मालूम होती है वस्तुतः चैतन्य तो एक भिन्न पदार्थ है जिसे पुरुष कहते हैं यह त्रिगुणातीत और निर्लिप्त है वास्तव में यही चैतन्य आत्मा कहा जा सकता है और बुद्धि जिसे स्थूल दृष्टि वाले आत्मा समझते हैं प्रकृति का सात्विक विकार मात्र है और जड़ है यही सांख्य दर्शन का क्षेत्र है न्याय वैशेषिक के जगत से यह जगत सूक्ष्म है और इसके अधिकांश तत्व चैतन्य से प्रतिबिंबित बुद्धि के द्वारा जाने जाते हैं यहाँ इतना स्मरण करा देना अनुचित न होगा कि चारवाक ने आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को नहीं माना न्याय वैशेषिक ने सबसे प्रथम इसका पृथक अस्तित्व सिद्ध कर आत्मा का सत होना जगत को बताया और पाश्चात्य सांख्य ने जिसके चित अंश का स्पष्टीकरण किया यही ज्ञान के क्रमिक विकास का एक उदाहरण है सांख्य दर्शन का चरम सिद्धांत है विवेक बुद्धि के द्वारा कैबल्य की प्राप्ति अर्थात प्रकृति और पुरुष में अज्ञान के कारण जो विपरीत बुद्धि थी उसे दूर कर पुरुष को प्रकृति के प्रभाव से मुक्त कर उसे अकेला कर देना ही सांख्य का चरम उद्देश्य है इसी को विवेक ख्याति भी कहते हैं इससे दुख की निवृत्ति होती है इस अवस्था में वास्तव में रजोगुण और तमोगुण को अभिभूत कर सत्गुण अकेले पुरुष के साथ रह जाता है इसी कारण कैवल्य प्राप्त करने पर भी अपने स्वरूप में स्थित दृष्टा के समान पुरुष प्रकृति को देखता है प्रकृतिम पश्य पुरुष प्रेक्षक वस्था सांख्य क्षकारिका पैंसठ यह देखना सत्वगुण का धर्म है रजोगुण तथा तमोगुण से एक प्रकार से स्थूल रूप में अलग हो जाने के कारण इस गुण को शुद्ध सत्व या खंड सत्व कहते हैं इसी सत्वगुण के संपर्क में रहने के कारण अभी भी पुरुष आत्मा के वास्तविक अखंड और अद्वितीय स्वरूप का ज्ञान जिज्ञासु को नहीं हुआ है परंतु यह अद्वितीय स्वरूप के ज्ञान को प्राप्त करना सांख्य की भूमि के बाहर है इसके लिए और भी सूक्ष्म स्तर में प्रवेश करना आवश्यक है